देवा या। देवा, देवा, देवा। गीता, दो गीता का सार श्लोक संख्या चौरास से आगे अनुवाद बयालीस तैतालीस उससे आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री श्रीमदय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्लोकोपा के संस्थापक आचार्य के द्वारा हम अज्ञानी ज्ञान शाला कया चक्षुर्मी तम तस्म शिविर वे नहा चैतन्य मनो दे। हम देख रहे थे भगवान इस बुद्धि योग का महात्म्य बता रहे हैं और बता रहे हैं इसमें जो लगा हुआ है इस भक्ति योग में जो लगा हुआ है उसकी एकनिष्ठ बुद्धि होती है गुरु के आदेशों का पालन करने में बस और वो इसलिए क्योंकि गुरु के आदेश भगवान के आदेश के बराबर है वो भगवान की प्रतिनिधि है तो उसकी उसी में पूरी फोकस होती है बुद्धि एक अनिष्ठ लेकिन जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एकनिष्ठ निष्ठ है या उसमें उनका विचार है तो उनका जो अलग अलग अलग, अलग अलग अलग अलग प्रकार के वस्तुओं में उनकी बुद्धि विभाजित रहती है उनका जो चेतना है विभाजित रहती है कभी ऐसे इंद्रिय तृप्ति कर ले करे कभी ऐसे कर लिए समय ने। कल देखा थोड़ा विस्तार ने जो इकतालीसवें श्लोक को भगवान बता रहे हैं बहुशाखाई अनंताश्चर्य बुद्ध फिर भगवान बता रहे हैं कि शास्त्र में अलग, अलग अलग प्रकार के वचन है बहुत सारे वचन है बहुशाखा जो इंद्रिय तृप्ति करने के उपाय बताते हैं नियंत्रित इंद्रिय करने के उपाय बताते हैं शास्त्र में तो वो निगम वेद वो है आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करता है इच्छाओं का इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष जो निगम को पालन करते हुए कार वहीं शिक्षा दे रहे हैं वो आगम है स्मृति कह सकते तो ऐसे जो वचन है वेद में निगम में बहुत सारे ऐसे वचन है आप ये करो तो ये प्राप्त होगा ये स्वर्ग प्राप्त होगा ये सुख प्राप्त होगा इस प्रकार से वो सुख प्राप्त होगा इस प्रकार से इस दुख भौतिक दुख का आप सकते हैं ये सब अलग अलग प्रकार के वचन है जो एक इंद्र तृप्ति शासक जीव को आकर्षित करता है इसलिए उनको पुष्प के समान बताया निगम यानि वेद को पेड़ के समान और पेड़ों में जो पुष्प होते हैं उसके समान ये सब वाक्य हैं लेकिन ये सब वाक्य को यदि हम भोगते नहीं हैं उसका भोग नहीं करते है जैसे हम फूल उतार नहीं लेते हैं पेड़ से तो उसका बनता है फल और फल कृष्ण बवाना इसलिए जो इस फूल को ही खा जाता है तो उसको फल खाने को नहीं मिलता है तो जो फिर कैसे प्रगति, करें? कैसे प्रगति? फूल खाएगा तो प्रगति नहीं करेगा राहत देखेगा तो प्रगति करेगा तो खाली। तो फूल खाना मतलब इस प्रकार से वेदवाद रतः पार्था दस्तीवाद दूसरा कुछ है ही नहीं ग्रस्त है वो इंद्रिय तृप्ति के हेतु से वो नहीं कर रहा है लेकिन अभी आसक्त है कुछ तो इंद्रिय तृप्ति चाहिए तो इंद्रिय तृप्ति करते हैं लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए उनका जीवन है उस तरह से तो इसलिए उनको फल प्राप्त होता है क्योंकि वो सब फूल नहीं खा जाते हैं इनका वो तो जितना आवश्यक है उतना ही लेते बाकी तो सब रखते नहीं इनका तो ये है कि और कुछ तो नहीं फूल खाना ही फल बन गया तो तो बेस्ट हो गया नान्य दस तीतिथिवादी ना फल बन गया तो व्यस्त हो गया मतलब किसी ने संन्यास ले लिया तो अरे इसका जीवन बर्बाद हो गया ये लोग ऐसे कहते हैं कुछ कुछ काम नहीं कर सकते है इसलिए ले लेते हैं दक्ष प्रजापति <laughs> इसका ज्वलंत उदाहरण है वैसे लोग कर्मा या या तो कर्मा कर्मांसक कहते हैं तो वो लोग का विचार है कि मोक्ष जैसी कोई वस्तु है ही नहीं होना ही नहीं चाहिए बस ऐसे स्वर्ग जाओ फिर नीचे आओ स्वर्ग जाओ नीचे आओ ऐसे हमेशा शायद भोग कर सकते हो थोड़ा दुख भी मिलेगा तो एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना उस प्रकार से ये जो त्रय धर्म है कौन से त्रय धर्म धर्म अर्थ काम धर्म करो उससे अर्थ मिलेगा अर्थ मिलेगा उससे कामनाओं की पूर्ति करोगे और उसमें से थोड़ा अर्थ धर्म करने में लगाओगे वापस जिससे अर्थ मिलेगा जिससे कामनाओं की पूर्ति करे थोड़ा अर्थ समझ रहे तो चक्कर चलाते समझ गए धर्म करने से अर्थ मिला वो अर्थ को थोड़ा कामनाओं की पूर्ति करने में लगा थोड़ा वापस धर्म करने में लगा तो वो चक्कर घूमता रहे और यहाँ पे काम बढ़ता रहे कामना पेट्रोल निकालने तो उनको लगता है कि इस प्रकार से चक्कर घुमाएंगे मोक्ष को बीच में नहीं लाना है तो ये त्रय जीजीजी। जीजीजी जीजीजी तो धर्म बोलते हैं एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना जो लोग ये त्रय धर्म को पालन करते करते आगे बढ़ते हैं वैसा कहते हैं कि और कुछ है ही नहीं वेदों में बस ये तन तीन धर्म है मोक्ष जैसा कुछ है ही नहीं वेदों में इसलिए मोक्ष तो वो लेते हैं जो ये तीन नहीं कर सकते जो कमा सकते नहीं कुछ कमा नहीं सकते धर्म भी नहीं कर सकते और काम भी भोग नहीं कर सकते इसलिए बेचारे क्या करेंगे जाके मोक्ष ही मोक्ष के लिए प्रयास करते अंगूर खट्टे तो वो बोलते मोक्ष है नहीं कुछ ना मोक्ष जैसी वस्तु है ही नहीं तो वेदों की वेदों में मोक्ष नहीं दिया ये त्री धर्म ही दिया का वर्णन तो ऐसे लोगो के लिए है जो कुछ कर नहीं सकते है निथल ही है।, तो तो है ना हाँ तो निथल लोगो के लिए वेद का वास्तविक वास्तविक यही है वेदों का ये तीन धर्म करना वो जो कुछ नहीं कर सकते तो वो डिस्टर्ब नहीं करे इसलिए उनको मोक्ष के लिए भेज दिया समझे एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम कामा कामम लभन्ते ये लें पे वो वो वाला श्लोक है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे वही थी है न स्वर्ग जन्म जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग गति प्रति वो लोग क्या है हमेशा काम वासना से भरे हैं और उसको पूरा करने का प्रयास करते स्वर्ग जाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये व्यक्ति सब भोगेश्वरी से अत्यधिक आसक्त है लेकिन वेदों वाली भोगेश्वरी भोग दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो भोग ऐश्वर्य से इसी प्रकार से आसक्त है और ज्यादा आसक्त है वो है वेदों के विरुद्ध जा करके जो कि आज के लोग हैं विकर्मी कहते हैं उनको तो इनको कर्मी कहते हैं आज के लोगों को विकर्मी कहते हैं लेकिन दोनों इंद्रिय तृप्ति ही बढ़ाना चाहते हैं एक अच्छे से कर रहा करना एक को पता है कि वेद के अनुसार करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ेगी और दूसरे को वेद पे विश्वास नहीं है इसलिए वो अपने हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं तो घटती है बढ़ती नहीं है <laughs> समस्या हो जाती है तो इसलिए जो कर्मी है वो ज्यादा बुद्धिमान है इंद्र तृप्ति करने का विकर्मी की जगह तो तो तो विकर्मियों की सोसाइटी 200 सो साल में खत्म हो गई ऑलमोस्ट अभी जो विकर्मियों की सोसाइटी चालू हुई पूरे विश्व में 200 साल पहले 200 साल पहले ये विकर्मियों की पूरी सोसाइटी चालू हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब से आधुनिकीकरण शुरू हुआ आधुनिकीकरण जब से शुरू हुआ तब से वेदों को नकारना शुरू कर दिया लोगों ने और धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसे लोगों का जो गुट, गुट है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया अभी पूरे विश्व में वो फैल गया है उनकी हालत बहुत ही खराब हो रही है सभी प्रकार है। से सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से कोई तो भी, भी, भी।, भी नहीं कर पाते ना? भोग भी नहीं कर पाते मजे भी नहीं ले पाते अमेरिका जो सबसे आगे है आधुनिकीकरण में तो हर तीन व्यक्ति में एक व्यक्ति पागल है अच्छा किसी तीन व्यक्ति को को मतलब तीन पकड़ो एक पागल ही होगा दो होंगे <laughs> यहाँ पे पांच बैठे ना दो होंगे <laughs> दो होंगे मतलब अमेरिका में ऐसे पांच चार की क्लास कोई लेता है तो चार में से दो निकलेंगे ही पागल या तो लेने वाला खुद भी होगा कहने का तत्पर्य छागल और ये दो हजार तीन का डेटा है तो, थी थी थी। <laughs> तो वो पागलपन ही करते रहते हैं अभी कोरोना वायरस भी उधर इतना जोर से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो लोग पागलपन कर रहे हैं पागल पागल क्या पागल। अभी तक पूरा लॉकडाउन नहीं किया है एक ही स्टेट कैलिफोर्निया स्टेट ने पूरा लॉकडाउन किया तो वहां पर कम केसेस हो रहे बाकी न्यूयॉर्क दो लाख केसेस तीन लाख केसेस पहुंच गए न्यूयॉर्क में तो अभी तक पूरा लॉकडाउन नहीं, नहीं किया टोटल <laughs> अमेरिका में पांच लाख केसेस हो गए लेकिन अभी भी लॉकडाउन नहीं किया फिर बढ़ने दे रहे और हम नष्ट हो जाए <laughs> बुद्धि है ही नहीं <laughs> वो क्या है लॉकडाउन करेंगे तो इंद्रिया तृप्ति बहुत कम हो जाएगी वो छोड़ना नहीं चाहे खत्म ही और गवर्नमेंट क्या सोचती है कि अभी ये लॉकडाउन करूंगा तो फिर इन लोगों की फिर ये जब ठीक हो जाएगा उसके बाद ये लोग मुझे हटा दे क्योंकि मैंने इन लोग कम करने यार मरने दो ना तो प्रेसिडेंट तो बच रहा है मैं प्रेसिडेंट मूर्ख तो ऐसा है इसलिए विकर्मी इंद्रिय तृप्ति वाले तो इंद्रिय तृप्ति भी ठीक से नहीं कर पाते जैसे कोई स्वीट खानी है आपको बहुत स्वीट खानी है बहुत बहुत रिकॉर्ड बनाना है दिन का तो क्या करोगे आप खुद बना के नहीं बहुत सारी बनी हुई है ऑलरेडी आपके सामने अभी आपको रिकॉर्ड करना है एक अनीकेत बैठा है अभी क्या करोगे क्या ट्रिक करोगे जिससे आप ज्यादा गुलाब जामुन खा सकते हैं भूखे रहेंगे पहले। दोनों भूखे रहते हैं ठीक खा जाएंगे, <laughs> <हुँ>? खा, जाएंगे? <laughs> खा जाएंगे। एक खाओगे दो खाओगे तीन चार पांच, छः दस बारह पंद्रह बीस पच्चीस खाके तो पेट में जगह होगी तो भी अंदर नहीं जाएगा नाश्ता तो क्यों <laughs> क्यूँकी इतना मीठा खाए तो मीठा आप ज्यादा नहीं खा सकते तो इसलिए जो गुजरात के लोग होते हैं वो बीच में थोड़ा सा सेव ममरा ऐसा भी कुछ रखते हैं जो हल्का भी हो और जिसका टेस्ट सोल्ट ही हो।, हो खा रहा हो तो चार पांच गुलाब जामुन खाके थोड़ा ये खा लेंगे थोड़ा सा अंदर डाल देंगे तो वापस जीवा सही होगी फिर वापस गुलाब जामुन खाओ तो जो ये सोचे गुलाब जामुन नहीं खाना है गुलाब जामुन और कुछ पचास चले जाएगा पर यहाँ से नहीं जाएगी वही <laughs> तो तो बुद्धिमान जो उसमें एक्सपर्ट है खाने में वो साथ में नमक वाला कुछ रखेगा साथ में गुलाब जामुन जाते रहेंगे ज्यादा खा लेंगे और इसके पेट में जगह है मान लो कि ये नहीं जगह ज्यादा खाने वो मुमरा खाऊंगा तो पेट में जगह कम हो जाएगी ये वो नहीं खाऊंगा तो थोड़े समय बाद वो हार जाएगा तो ये अंतर है विकर्मी और कर्मी के बीच में कर्मी समझते हैं इंद्रिय तृप्ति तो मैक्सिमम करनी है लेकिन इतनी भी नहीं करनी है की पाप हो जाए क्योंकि पाप होगा तो इंद्रिय तृप्ति रुक जाएगी <laughs> तो जाए? स्वर्ग में जाएंगे वहाँ पे पाप नहीं होता है इंद्रिय तृप्ति करने से इसलिए हम स्वर्ग में जाएंगे। पाप तो यहाँ पे तो हो जाता है वहाँ पे मनुष्योनी में ही बनता है इसलिए वापस आके पुण्य बना के वापस जाते हैं। तो इसलिए कर्मी लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे भले ही थोड़ी इंद्र तृप्ति कम हो अच्छे से पुण्य अर्जन करो उधर जाकर के मजे करेंगे जबरदस्त जबकि विकर्मी हो इधर मजे करने जाता है तो इधर थोड़े तो मजे कर पाता है इधर भी अच्छे से मजा नहीं कर पाता फिर नर्क में गिरता है तो और समस्या फिर तो लंबे समय तक दुख है नर्क में लंबे समय तक दुख है तो उसकी कैलकुलेशन सब गलत पड़ गई क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार नहीं चले जबकि कर्म समझते शास्त्र सही है उसके अनुसार चलेंगे तो बढ़िया इंद्रिय तृप्ति होगी उनका विचार क्या है शास्त्र का जो ध्येय है वो हमको इंद्रिय तृप्ति कराना है यहाँ पे बताए ना थी न अन्यवादी ना वो लोग ऐसा कहते है कि और कुछ है ही नहीं बस इंद्रिय तृप्ति करानी यही शास्त्र का धर्म है यही है और ये जो मोक्ष वोक्ष बात है वो तो जो लोग नपुन सके अर्थात जो लोग इंद्र नहीं कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए बाकी हमें तो पद्धति पता है तो इसलिए वो भोगेश्वरी को बहुत ही लिप्त रहते हैं उसमें लिप्त रहते हैं ये भगवान अर्जुन को क्यों बता, बता रहे भगवान बता रहे हैं ना बुद्धि योग बुद्धि योग बुद्धि योग का लाभ क्या है तो बुद्धि बुद्धि योग जो कर रहे हैं उसकी एक अटेंशन रहती है केवल तो भगवान को प्रसन्न करने की और जो बुद्धि योग में नहीं जो इंद्रिय तृप्ति में है तो उन लोगों की अलग अलग अलग अलग जगह पे उनका जो है सब फैली रहती है बहुशाखा तो फिर वेद में बताया कि वेद भी इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं वेद में लेकिन वास्तविक चीजें भक्ति। लेकिन जो कृष्णभक्ति नहीं करना चाहते वो वेद के अलग अलग अलग अलग, अलग वाक्यों के प्रति आकर्षित होते हैं जो पुष्प के समान है जो भोग कराते हैं यदि उसको भोग नहीं करते हो तो फिर वो आपको कृष्ण भक्ति देते हैं लेकिन वो भोग रूपी फल पहले ले लेते हैं जैसे आप एकादशी भी करते हो तो एकादशी का फल है आपको बहुत पुण्य मिलेगा स्वर्ग में जाने को भी मिलेगा तो यदि आप वो उद्देश्य से एकादशी करते हो तो आपको स्वर्ग में जाने को मिलता आपने फूल खा लिया एकादशी से जो उत्पन्न फूल था और यदि आप वो उद्देश्य से एकादशी नहीं करते हो कल भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से करते हो तो आपको पुण्य फल वो वाला नहीं मिलेगा स्वर्ग जाने का बल्कि वो वो जो फूल था वो फल में कृष्ण भावनामृत के फल में परिवर्तित तो हो गया आपको कृष्ण भावनामृत में प्रगति प्राप्त होगी हो गया अंतर तो मतलब ये बात भी ना की, जैसे, जैसे जा जाने की से करें, थोड़ी एकादशी पालन करिए तो स्वर्गीय और यदि गोलक वाली बात है एकादशी भगवान का आप किस उद्देश्य से एकादशी पालन कर रहे हो नहीं मैं दो व्यक्ति को सामने रख रहा हूँ एक है स्वर्ग और है। एक, एक है गोलोक तो स्वर्ग तो जल्दी स्वर्ग एक ही जन्म में स्वर्ग पहुंच जाएगा गोलक वाला कैसे भाई अधिकतर लोग यहीं भागेंगे ना स्वर्ग में हाँ तो भागने दो ना स्वर्ग में गोलक वाला तो गोलोक जाएगा ना तो उसका जो भी एकादशी वो कर रहा है उसका फल धीरे धीरे धीरे धीरे उसके कृष्ण भवन को बढ़ा रहा है ना वो गोलोक जाएगा अच्छा लगता वो जो फल है वो वो नष्ट नहीं होने वाला है चले जाए, वहा भक्ति नहीं होती के होती होता है वो भोग के लिए बनाया ना स्वर्ग स्वर्ग के लिए बनाया सिंपल बनाएल आप जब कर रहे हो तो बच्चे खेल रहे हैं सामने और आप उधर बैठे हो तब का जब कितना बढ़िया होगा तो चल बच्चे खेलने की बात है बहुत सारी भोग की सामग्री आपके सामने है और आप जब करने बैठोगे तो क्या जब होगा तो इसलिए भोग की सामग्री जब सामने होती है तो, बड़ा जाता तो वो जब मुक्त अवस्था में है तब भोग की सामग्री सामने है तो भी कुछ नहीं होता है बद्ध जीव को तो हिल जाती है भक्ति होता नहीं है माला भी नहीं होती कुछ नहीं होता सिटी में जाओ थिएटर में फिल्म देखने गए दे हो वहां पे कुर्सी पे बैठ के माला कर रहे हो होगी माला में में ही बस थिए मोबाइल वाले के ले <laughs> और आप कह रहे हो कि स्वर्ग में जाके आप भक्ति करोगे <laughs> नहीं स्वर्ग भक्ति के लिए नहीं बनाया वो भोग करने के लिए बनाया डिजाइन ऐसी भक्ति करने भी जाओगे लोग पकड़ पकड़ के भोग कराएंगे आपको वो सब भक्ति होती है भगवान की वो अपनी स्थिति बनाए रख भोग करने के लिए ही भगवान की भक्ति करते हैं तो उनको इसलिए उनको मिश्रित भक्त कहते हैं कि वो भोग करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं होता है ना असुर लोग पर असुर लोग उनके भोग में परेशानी करते हैं तो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान भगवान कुछ करो इनका देखो हम हमको इतना परेशान कर रहे हैं इंद्र का राज्य लूट लिया बलि महाराज ने तो इंद्र की जो माता है उन्होंने कैसी भक्ति की कि उनके उनके पेट से भगवान स्वयं जन्म लिए स्वयं भगवान ने जन्म लिया उनके पेट से वामन देव सही सोचो क्या स्थिति होगी उनकी भक्ति की कि भगवान स्वयं अदिति के गर्भ से जन्म ले रहे हैं हाँ। तो सोचो क्या कि भगवान स्वयं उनके गर्भ से जन्म ले रहे हैं क्या सौभाग्य है और उन्होंने क्या मांगा मेरे बेटे इंद्र को मेरा राज्य वापस दिला दो <laughs> तो इतनी भक्ति <laughs> भगवान स्वयं और बोले मेरे बेटे को वो उसके जैसा हो गया ना वो बूढ़ी औरत जंगल में गई थी लकड़ी इकट्ठा करने जलाने की लकड़ी चूल्हे में तो पूरा ऐसे बड़ा बंडल बना करके बहुत भारी होगा सिर पे रखवा दिया किसी पास फिर आगे चल के जा रही है जंगल से रास्ते से एक ठोकर लगी और लकड़ी गिर गई नीचे तो बोले हे भगवान अब मैं क्या करूँगी जोर से चिल्लाई तो भगवान आ गए बोलो आपने मेरा नाम लिया मैं आ गया बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ तो कुछ नहीं थोड़ी मदद करके ऊपर चढ़ा दो ना वापस ताकि मैं अच्छा अरे भगवान आपको बूढ़े शरीर से छुड़ा करके भगवत लेके जा सकते हो वो नहीं मांगा वो वापस इधर ऊपर सकते तो ऐसे हम इंद्र तृप्ति का बोझा भगवान के पास से ऊपर तो देवी देवता भी इस प्रकार से भक्ति करते हैं सामान्य रूप से कि इंद्रिय तृप्ति उनकी चलती रहे इसलिए बार बार वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी विष्णु के पास लेके जाते हैं उनसे सोल्व नहीं होता है तो इनकी इंद्रिय तृप्ति कैसे चलती रहे हम भगवान के भक्त हैं आपके भक्त हैं आप आप तो गोविंद है ना हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करना आपका कार्य है इस तरह से भगवान को संतुष्ट करके वो संतुष्ट होते हैं असुर लोग क्या है भगवान को असंतुष्ट करके संतुष्ट होना चाहते हैं वो असुर है देवकों कौन है भगवान को संतुष्ट करके संतुष्ट होना चाहते हैं इन दोनों स्वयं की संतुष्टि उनका मुख्य ध्यय है दोनो दोनो ही एक तरह से एक दो ही बात पे दोनों ही इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह से आसक्त है दोनों इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं वही उनका ध्यय है लेकिन एक भगवान को संतुष्ट करके करना चाहते हैं और एक भगवान को असंतुष्ट करके करना चाहते उतना अंतर है और असुर में गया गया कर्मी, कर्मी। तो ये अंतर है सुर और में तो उनकी शुद्ध भक्ति होती तो असुर स्वर्ग में ही आ जाते हैं यदि उनकी शुद्ध भक्ति होती भूख करने की इच्छा तो नहीं होती देवता लोग की खाली भक्ति भक्ति होती तब शिवजी भी स्वर्ग में आ जाते हाँ। <laughs> शिवजी खुद कुछ भोग नहीं करते तो लेकिन अपने पालन करने वालों को बहुत कुछ देते <laughs> <क्यों आशागर्थ? laughs> खुद तो घर भी नहीं बनाते अपने तो बड़े-बड़े <laughs> महल बनवा देते हैं <laughs> खुद शुद्ध भक्त है इसलिए लेकिन उनके जो अनुयायी है वो शुद्ध भक्त बनने के लिए योग्य नहीं है इसलिए उनको दे देते दे चलो दूर हटो प्रार्थना करने ले लो फटाफट ले लो मुझे मुक्त करो टाइम नहीं है मेरे पास तुम ले लो चाहिए नहीं नहीं ले ले लो लो लो असुर असुर आते हैं ना टाइम है मेरे पास आप कैसी और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो लोग सुर बनेंगे तो ऐसे भोगेश्वर्य को बहुत ही आसक्त होते हैं इसलिए फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते ऐसे लोगों का क्या है तो भोगेश्वरी प्रसक्त का नाम तया अपहरित चेतसाम व्यवसायत्मा का, का बुद्धि समावधान भी कि जो भोग और ऐश्वर्यों को प्रसक्त है बहुत ही आसक्त है भोग और ऐश्वर्य के द्वारा जिनकी बुद्धि हर ली गई है तया अपहरित चेतसाम जिनकी चेतना भोग से हर ली गई है हरण कर ली गई है कैप्टिवेटेड इंग्लिश में कैप्टिवेटेड मतलब कैप्टिवेटेड मतलब नहीं नहीं मोहित मोहित हो गई है तो हो हरना हरना तो है हर मतलब मतलब बुद्धि मोहित होना तो भोगेश्वरी के द्वारा जिनकी बुद्धि हर ली गई है अर्थात उसकी चेतना पूरी उसी में जैसे है जैसे बच्चे होते हैं छोटे बच्चे तो उनकी चेतना खेलने में होती है हमेशा क्लास में बैठेंगे तो भी खेलने में चेतना होती है कुछ तो भी? तो भी? भी ऐसे खेल है तो उस समय तो कहीं और ध्यान है ही नहीं पूरा उसमें एब्जॉर्ब उसको बोलते हैं चेतना हर लिया जाना उसी में है पूरी चेतना और कहीं भी नहीं तो जो भोग ऐश्वर्य में जिसकी पूरी चेतना रहती है तो समाधि में अर्थात भगवान को प्रसन्न करने की जो पद्धति है जो बुद्धि हो गया उसमें उनकी जो बुद्धि है वो एक नहीं हो पाती वो तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा भी करेगा तो हरे कृष्णा में बुद्धि नहीं रहेगी बुद्धि कहीं और ही रहेगी कर भी नहीं पाएगा इसलिए उनको परम देय प्राप्त होता नहीं इसलिए भोग ऐश्वर्य और योग ऐश्वर्य योग ये दोनों विपरीत है जब तक हम भोग ऐश्वर्य से मुक्त होने का संकल्प नहीं लेते हैं तब तक हम योगी नहीं बन सकते दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते okay. क्या होगा एक, एक नाव में एक पैर और दूसरे नाव में दूसरे, दूसरा पैर तो होगा क्या आव... और राइट हो और हो जाएंगे हम अब पानी, पानी पे चाहिए तो। <laughs> दो नाव और एक पेड़ और दूसरे पे दूसरा तो गिरेंगे। जाएंगे भाई। जल्दी गिरेगा के देखो, देखोर टूट जाएगी नहीं पाएगा से। <laughs> तो इसलिए ये और शुद्ध भक्ति दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है इसलिए या तो प्रवृत्ति मार्ग में रहो भोगेश्वरी करते रहो या तो निवृत्ति मार्ग में आ जाओ भोगेश्वरी छोड़ो धीरे धीरे दो चीज है तात्पर्य अनुवाद अल्प अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्रति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं तात्पर्य साधारण सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते जहाँ मदिरा तथा तरुणिया उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है वेदों में, प्रमुख है। में, वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे वे यज्ञ संपन्न करने चाहिए और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते है कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है स्वर्ग कामो यदि उसका अनुवाद किया स्वर्ग वे जाने की जिसको इच्छा है वो यज्ञ करे ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्मों में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है जिस प्रकार मूर्ख लोग विशेष वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा रहते, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीश्वर्य तजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है अपाम सोम सोम मृता तथा अक्षय हवई चातुर्मास्य या जिना सुकृतम भवती दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मा तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृतीय का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है ऐसा शारीरिक ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय है अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है फिर आगे कहते हैं भगवान जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। होतापर्य समाधि का अर्थ मन, वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयतस्मिन आत्म तत्व यथात्म जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं में मोहग्रस्त वस्तुओं से मोहग्रस्त है उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते।, होते हैं भोग ऐश्वर्या उसको आसक्त होना है कि भगवान को आसक्त होना है ये हमको चोइस तो करना दोनों साथ में चलता नहीं है या तो हमारा प्रयास भोगेश्वरी को बढ़ाने की तरफ होना चाहिए या तो उसको घटाने की तरफ ऐसा नहीं है कि भोगेश्वरी के प्रति आसक्त नहीं रहना मतलब भोगेश्वरी कुछ होना ही नहीं चाहिए अभी क्योंकि हम बुद्ध जीवन लिए कुछ न कुछ मात्रा में तो भोगेश्वरी के प्रति आसक्त होंगे ही क्योंकि भोग करने के लिए हम आदत लगे हुए है करोड़ों जन्मों से किंतु क्या हम इसको घटाना चाहते हैं यह हम इसको बढ़ाना चाहते हैं इससे अंतर पड़ेगा यदि हम इसको घटाना चाहते हैं तो ये धीरे धीरे घटेगा और यदि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो हम धीरे धीरे भगवान से दूर जाएंगे या धीरे धीरे भगवान के पास आएंगे और जितना है अभी जितने भोगेश्वर में अभी लगे लग, लगना पड़ रहा है वो भी यदि विकर्मक की तरह लगेंगे तो वो बढ़ने वाला है तो घटने वाला नहीं इसलिए वो शास्त्रों निर्देश के निर्देश के अनुसार जितना अभी आवश्यक है हमारे शरीर के लिए उतना शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार करना चाहिए विकर्मक की तरह फिर आगे कल से करेंगे आगे कृष्ण प्रभुपा की जाए भगवत